श्री रामकृष्ण भक्तमालिका मालिका स्वामी शारदानंद शारदानंद की दृष्टि में किसी का भी मत अवज्ञा का विषय नहीं था एक दिन जब वे एक वरिष्ठ सन्यासी के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे उस समय वहाँ उपस्थित एक युवक साधु अचानक उनके बीच में कुछ बोल उठे पर तुरंत अपनी भूल ध्यान में आ जाने से वे संकुचित हो गए इस पर शरद महाराज ने उनकी ओर मुड़कर उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनका सारा वक्तव्य सुन लिया कार्य में प्रोत्साहित करने की उनकी पद्धति अपूर्व थी इसी युवक को एक बार उन्होंने धर्म प्रचारक के रूप में कहीं जाने का आदेश दिया उस युवक ने कहा कि उसके जैसे अल्पवयस्क तथा अल्पज्ञानी साधु के लिए उपदेशक होना विडंबना मात्र है इस पर स्वामी शारदानंद ने कहा कि अपनी अज्ञता के बारे में तुम्हारा यह जागरूकता का भाव ही तुम्हारी सफलता का कारण होगा इस विनय भाव के फलस्वरूप तुम और भी अधिक सीखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर होगे। गए स्वामी शारदानंद की दूसरों को अपने मत में लाने की शैली भी अद्भुत थी एक बार पूर्व बंगाल में सेवा कार्य के लिए मठ के साधुओं को भेजने की आवश्यकता हुई परंतु उन्हीं दिनों बेलूर मठ में एक पंडित को नियुक्त करके शास्त्राध्यन आदि प्रारंभ किया गया था बाबूराम महाराज नहीं चाहते थे कि उसमें बाधा उत्पन्न हो अतः उन्होंने विरोध किया गुरुभ्राता की इस न्याय संगत आपत्ति को दूर करने हेतु उनके साथ सौहार्दपूर्वक वार्तालाप करने के लिए स्वामी शारदानंद जी स्वयं ही बेलूर मठ आए उन्होंने कहा कि वे गुरुभ्राता के सिद्धांत से पूर्णतया सहमत हैं परंतु पूर्व बंगाल की हालत सोचकर हृदय विभिन्न हुआ जाता है बाबूराम महाराज ने तुरंत ही कहा कि सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके वे स्वयं ही जाने को तैयार हैं परंतु उनको जाना नहीं पड़ा उनके उत्साह तथा आह्वान पर तुरंत ही बहुत से सेवक पूर्व बंगाल को रवाना हुए निसंबल सन्यासी शारदानंद ने अपना प्राय सारा जीवन ही अभाव में बिताया था धन आदि के प्रति इतना वैराग्य था कि स्वामी जी के ग्रंथों की बिक्री से प्राप्त राशि में से वे कुछ भी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए स्वीकार नहीं करते थे एक बार उन्हें वात के कारण कष्ट उठाते देखकर उद्बोधन के व्यवस्थापक ने उन्हें एक जोड़ी मूल्यवान पादुका अर्पित की पर उन्होंने तुरंत ही कहा मैं इतने पैसे नहीं चुका सकूँगा तुम इसे लौटा आओ व्यवस्थापक ने उन्हें सुझाया कि वे धीरे धीरे चुका सकते हैं तब आश्वस्त होकर उन्होंने उसे रख लिया और यथासमय पैसे चुका दिए जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में भक्तों के आवागमन तथा दीक्षा ग्रहण आदि के फलस्वरूप जब धन आदि की थोड़ी सुविधा हुई थी उस समय की बात यदि छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि उनका जीवन ऐसी कठोरता के बीच ही बीता था मित्र प्रेम आदि के कारण भी वे उन्ही लोगों के समान चलने को विवश होते थे एक बार वे अनेक लोगों के साथ गाड़ी के तीसरे दर्जे में पूरी जा रहे थे उसी गाड़ी के दूसरे दर्जे में एक शीर्ष स्थानीय भक्त भी थे उन्होंने उन्हें वहां देखकर उनके लिए एक दूसरे दर्जे का टिकट खरीदने की इच्छा व्यक्त की पर शरद महाराज ने उन्हें पूर्वक रोक दिया तब उस व्यक्ति ने अपना स्थान रिक्त कर देने का विचार प्रकट किया पर महाराज ने कह दिया कि वे संगियों को छोड़कर जाने में अक्षम हैं इस प्रकार अंत तक उन्होंने तीसरे दर्जे में ही यात्रा की स्वामी जी कहते थे सिरदार तो सरदार शारजानंद सिर देने को प्रस्तुत थे इसलिए सरदार हो सके थे एक बार काशी सेवाश्रम में एक सेवक ने आकर कहा कि घर घर घूमते हुए गरीबों के बीच चावल बांटना उनसे न हो सकेगा तो ही शारदानंद जी प्रसन्नमुख झोली लेकर उस कार्य के लिए तैयार हो गए इस अकृत्रिम सहिदत सहृदयता के समक्ष एक नासमचित्व के अभिमान को हार स्वीकार करने पड़ी स्वामी शारदानंद का साहस तथा आश्रित वसलता भी अपूर्व थी 1909 सौ ईस्वी में श्री देवव्रत बोस और श्री सचिचंद्र रामकृष्ण मिशन में साधु होने के लिए आए दोनों ही मालिक तला वाले ब्रह्मकांड के अभियुक्त थे इन विप्लवियों को आश्रम देने पर आश्रय देने पर अंग्रेज सरकार का भाजन बनना अनिवार्य था दूसरी ओर यदि कोई सच्चे हृदय से अपना पुराना मार्ग छोड़कर साधु जीवन बिताना चाहे तो उसे अनुमति न देना भी विवेक बुद्धि को नहीं जलता था किंतु इस दुविधा के बीच भी उन्हें अपना कर्तव्य निश्चित करने में देर नहीं लगी उन्होंने उन दोनों युवकों को आश्रय दिया और इधर पुलिस कर्मचारियों तथा तो मठ के वरिष्ठ सन्यासियों को भी उनका सदुद्देश्य समझाकर उनके धर्म जीवन के सारे कंटक दूर कर दिए